भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन साहित्य मैत्रीनाथ इसमत के आदि प्रवर्तक थे उन्होंने कई ग्रंथ लिखे किंतु वे उपलब्ध नहीं हैं उनके कुछ ग्रंथों के नाम है महायान सूत्रालंकार धर्म धर्मता विभंग मध्यांत विभंग महायान उत्तर उत्तरतंत्र अभि कारिका तथा योगाचार भूमि शास्त्र, असंग वसुबंधु के बड़े भाई थे कहा जाता है कि मैत्रीनाथ ने ही उन्हें इस मत की शिक्षा दी ये बड़े भारी विद्वान थे पंचभूमि अभिधर्म समुच्चय महायान संग्रह प्रकरण आर्यवाचा संगीति शास्त्र वज्रच्छेदिका आदि इनके अनेक ग्रंथ हैं वसुबंधु अपने भाई असंग के प्रभाव से जीवन के अंतिम दिनों में विज्ञानवादी हुए और विज्ञप्ति मातृता सिद्धि प्रसिद्ध विंशति का तथा द्विशंती का नाम का ग्रंथ लिखा योगाचार के पोषक गिने जाते हैं विज्ञानवाद के सिद्धांत वस्तुता विचार करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतीय दर्शन शास्त्र में अपने दृष्टिकोण से चित्त को परम तत्व कहने वाला एकमात्र मत है विज्ञानवाद का यही बात लंका लंकावतार सूत्र में कही गई है चित्त की ही प्रवृत्ति तथा मुक्ति होती है चित्त ही उत्पन्न होता है और चित्त का ही निरोध होता है यही एकमात्र तत्व है अन्य सभी वस्तुएं एकमात्र चित्त की ही विकल्प है विज्ञान के लिए भी यही चित्त ज्ञाता ज्ञान तथा गेयर में उपस्थित रहता है अविद्या के कारण ये भिन्न मालूम होते हैं विज्ञान के अनेक भेद हैं किंतु मुख्य रूप में दो ही हैं प्रवित्त विज्ञान तथा आलय विज्ञान आलय विज्ञान को केवल चित्त भी कहते हैं क्योंकि विज्ञानवाद में चित्त शब्द से प्रधानतया आलय विज्ञान का ही ग्रहण होता है तथा गत गर्भ भी इसे कहते हैं आलय का अर्थ है घर अर्थात चित्त इसमें जीव के कायिक वाचिक तथा मानसिक सभी विज्ञानों के वासना रूप बीज एकत्रित रहते हैं ये बीज आलय विज्ञान रूप चित्त में इकट्ठे किए जाते हैं और ये शांत भाव से आलय में पड़े रहते हैं एवं समय आने पर व्यवहार रूप में जगत में प्रकट होते हैं पुनः इसी में उनका लय हो लय भी हो जाता है एक प्रकार से यही आलय विज्ञान व्यवहारिक जीवात्मा है इनकी संतति इहलोक और परलोक गामनी होती है इसी में सभी ज्ञान होते हैं इस मत में सभी वस्तुएं क्षणिक है अतएव आलय विज्ञान भी क्षणिक विज्ञानों की संतति मात्र है प्रतिक्षण यह परिवर्तित होता रहता है इसमें शुभ तथा अशुभ सभी वासनाएं रहती हैं इन वासनाओं के साथ साथ इस आलय में सात और भी विज्ञान हैं जैसे चक्षुर विज्ञान, स्त्रोत्र विज्ञान धारण विज्ञान रचना विज्ञान काय विज्ञान मनोविज्ञान तथा क्लिष्ट मनोविज्ञान इन सब में मनोविज्ञान आलय के साथ सदैव कार्य में लगा रहता है और साथ ही साथ अन्य छह विज्ञान भी कार्य में लगे रहते हैं व्यवहार में आने वाले ये सात विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान कहलाते हैं ये आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं वस्तुतः प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान पर ही निर्भर है ये सभी क्षणिक हैं और परिवर्तनशील है विज्ञानवादी जोगज प्रत्यक्ष को एक पृथक प्रमाण मानते भी हैं और नहीं भी इनका कहना है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान देने वाली यह एक विचित्र शक्ति मात्र है अप्रेय अप्रमेय वस्तुनाम विपरीत दृष्टि ही यह कोई भिन्न प्रमाण नहीं है ये लोग भी व्यवहार के लिए दो प्रकार के ज्ञान मानते हैं ग्रहण तथा अध्यवचार स्त्री को साक्षात्कारी छा, प्रभा तथा परोक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष तथा अनुमान भी कहते हैं ये मन को एक पृथक इंद्री नहीं मानते वह भी तो विज्ञानों की एक संतति ही है इस संतति में पूर्व पूर्व क्षण उत्तर उत्तर क्षणों का कारण उपादान है ये लोग व्यवहार दशा में परतः प्रमाण्यवादी हैं